पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णम गज्य पूर्णशमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शा श्रीमद्भगवीताध्याय द्वितीय श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है सारे शरीरों में एक ही क्षेत्रज्ञ है वो ईश्वरी है ये सिद्धांत है वेदांत सिद्धांत है क्षेत्रज्ञ ईश्वर से अतिरिक्त नहीं है ईश्वर ही है परमात्मा ही है ऐसा करने पर ने दोष दिखाया दोष ये दिखाया सारे क्षेत्रों में यदि एक ही क्षेत्रज्ञ हो और ईश्वर से अभिन्न हो उस स्थिति में ईश्वर ही भोक्ता आदि बन जाएगा सुख दुख का भोगता ईश्वर को मानना पड़ेगा अथवा सुख दुख का भोगने वाला ईश्वर से भिन्न न हो तो संसार का अभाव होगा संसारी है ही ईश्वरी है दो दोष दिखाया और भी प्रत्यक्ष प्रमाण का भी विषय होगा दर्मा धर्माधर्मादि शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएंगे शास्त्र की जो मर्यादा है संसारी असंसारी जाने वाला व्यर्थ होगा दर्मा धर्माधर्मादि गठन करने वाला भी नहीं होगा किसके लिए धर्म बताएगा संसारी नहीं हो तो और सुख दुखादि का प्रत्यक्ष होता है ईश्वर में तो सुख दुखादी है ही नहीं तो इसे भी ये दोष ये भी दोष है संसारी न हो तो दोष है जीव न हो तो दोष है इत्यादि और जगत में जो विचित्रता है धर्माधर्म के निमित्त होते हैं तो कारण में वैचित्र मानना पड़ेगा एक ईश्वर बाद में धर्माधर्म है नहीं तो कहाँ से जगत में वैचित्र मानना बहुत सारे दोष आ जाएगा अद्वैत बाद में एकाद्मवाद में पूर्व ने कहा तो सिद्धांत कहा ना ज्ञान और ज्ञान की अवस्था दो भेद से लेकर के सब सिद्ध हो जाता है अज्ञान अवस्था में वही परमात्मा ही परमात संसारी रूप तो तो में दिख रहा है और ज्ञान अवस्था में परमात्मा रूप में दिख रहा है भाष रहा ज्ञान और अज्ञान दो को लेकर के सब घट जाता है एकात्म में भी संसारित तो असंसारित्व तो तो तो तो दोनों ही घट जाते हैं ये सिद्धांत का कहना था आगे चर्चा आ रही थी शरीर में जो आत्मबुद्धि हो रही है ना एक ठोठ में पुरुष बुद्धि होने का समान है ये से है और अन्य में अन्य बुद्धि होना भ्रांति अविद्याजनित है भ्रांति बोला अविद्या से जनित है भ्रांति भ्रांति निमित्तक है वास्तव में शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है आत्मा नहीं शरीर आत्मा नहीं है ये आत्मबुद्धि जो हो रही भ्रांति है यह पक्ष चल रहा था इसलिए दृष्टांत दिखा रहे थे सिद्धांति स्थाणु और पुरुष का जैसे मनुष्य दृष्टि बन जाती है ठोठ में और मनुष्य में भी ठोट दृष्टि हो जाती है थाणु दृष्टि हो जाती है ऐसी स्थिति आ जाती है वो भ्रांति से है टीका था टीका में बोल रहे थे थाणु पुरुषत्व भ्रांतिया भांति थाणु में जो पुरुषत्व भासता है ना भ्रांति से ही भासता है अज्ञान से भाजता है थाणु का ज्ञान होता तो पुरुषत्व नहीं मानता पुरुष तो नहीं मानता वहां थाणु पुरुषत्व भ्रांतिया भाती यहांता इतने, इतने मात्र से मानी भान तो हो रहा है में पुष्पभूति हो रही है इत्ते मात्र से पुरुष धर्म श्री पाणी आदि था न भवती है यहावता पुरुष धर्म पुरुष का धर्म तो हाथ सिर पैर आदि होता है पुरुष में यह धर्म वह नहीं होता थाणु में उसकी सिर हाथ पैर आदि नहीं होता केवल भ्रांति से पुरुष बुद्धि हो गई था उन्होंने इतने मात्र से पुरुष का धर्म जो शेर है हाथ है पैर है इत्यादि धर्म जो होते हैं वो धर्म वहां नहीं होता भ्रांति से भाषने पर भी तदर्मो तो बा वक्रत्वादी अथवा था धर्म जो वक्रत्वादी है वक्रमा टेढ़ा बना होता है ठोड़ में और कोटर बोलते हैं जो खोखला होता है जहां जहाँ चिड़िया घोसला बनाती है वो धर्म पुरुष में नहीं होता थाणु को पुरुष समझने से थाणु का धर्म पुरुष में नहीं आ सकता पुरुष का धर्म शीर हाथ पैर आदि वहां नहीं जा सकता भ्रांति से अन्य है इस दोनों अन्य में अन्य बुद्धि हो रही है तो अन्य का धर्म अन्य नहीं जा सकता न पुंग दृश्य कहा क्यों मिथ्या अध्यस्त तादात्म मिथ्या जो आरोप हुआ है अन्यत्व में अन्य बुद्धि मिथ्या जो आरोप है उसके कारण तादात्म्य हो रखा है थानु और पुरुष में तादात्म है इस प्रकार शरीर आत्मा में भी तादात्म्य है भ्रांति के कारण भिन्न में अभिन्न बुद्धि हो रही है शरीर आत्मा अभिन्न जैसे ठाणु और पुरुष दोनों भिन्न होते हैं वहाँ दृष्टांत यही समझना है भिन्न में अभिन्न बुद्धि हो रही है तब ऐसी स्थिति आगे वहां तादात्मिक के कारण है ठाणु को पुरुष समझना पुरुष को ठाणु समझना अवैध होकर के जब धर्म में अभेद हो जाता है उसके बाद धर्मी में अभेद होने पर धर्म में अवैध हो जाता है पहले धर्म धर्मी अध्यास उसके बाद धर्माध्यास पहले थाणु पुरुष को अध्यास के द्वारा एकता मान ली उसने एक मान्य से उसका धर्म है इसमें इसका धर्म उसमें आरोप करने लगा ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अपने स्वरूप का ज्ञान है देह से भिन्न हो ज्ञान नहीं है ऐसे होने से क्या ज्ञान के कारण शरीर के साथ में एकता कर ली क्रांति से अध्यास आरोप किया उस धर्मी का जब अध्यास हो गया तो धर्म का अध्यास चैतन्य धर्म शरीर में और शरीर का धर्म आत्मा में ये देखने लग जाता है अज्ञान ये कहा मिथ्या अध्यस्त ता तादात्म्य में मिथ्या आरोप के कारण तादात में हो रखा है मिथ्या आरोप है वो था में पुरुष दृष्टि होना मिथ्या आरोप है तादात में वस्तु तो धर्म करा धर्म अभ्यतिकरा अव्यतिका देखिए वास्तव में तो धर्म में सांकर्य नहीं होगा जो तो पुरुष का धर्म था भी नहीं होता और थाणु का धर्म पुरुष में भी नहीं होता ठीक इसी प्रकार शरीर का धर्म आत्मा में नहीं आत्मा का धर्म शरीर में नहीं वास्तव में धर्म करात, अपने धर्म का सांदर्य नहीं होता अपने धर्म अपने पास रहेगा दोनों का या शरीर का धर्म आत्मा का धर्म घटाना है थाणु पुरुष का दृष्टांत यह होगा इसे दृष्टांतम वो तो दृष्टांत हो गया थाणु पुरुष दृष्टांत का दृष्टांत का सिद्धांत में शरीर और आत्मा को लेकर है तथा इत्यादि कहा तथा जैसे जिस प्रकार थाणु धर्म पुरुष में नहीं पुरुष धर्म थाणु में इस प्रकार तथा न चैतन्यम धर्मो देह देह से धर्मो चैतन्यम न देह का धर्म चैतन्य नहीं है चैतन्य देह का शरीर का धर्म नहीं है देह धर्म बाद चैतन्य अथवा देह का धर्म भी चैतन में नहीं है चैतन्य धर्म शरीर में नहीं शरीर का धर्म चेतन में नहीं है असंकर भिन्न भिन्न है अज्ञान के कारण जो धर्म में एकता कर दी इसने चेतन और शरीर को देह को एक मान लिया अज्ञान से मिथ्या ज्ञान से उसके कारण धर्म में आरोप करने लग गया मैं मनुष्य होने लग गया वास्तव में नहीं है जैसे थाणु और पुरुष का दृष्टांत दिया गया है जरा अनात्म धर्मत्व भी सुख दुख आत्म धर्मत्व के तान करते हैं देखिए जितने भी वैदिक हैं जन्म मृत्यु आदि को शरीर का धर्म मानते आत्मा का धर्म नहीं मानते वैदिक लोग लोका आदि तो मानते हैं शरीर का ही धर्म मानते हैं चैतन्य शरीर आदि आत्मा के जरा मृत्यु आदि आत्मा के धर्म जो वैदिक है शास्त्रीय माध्यम से चलने वाले कोई नहीं द्वैत अद्वैत कोई भी हो नहीं मानते तो पूर्व पक्ष शंका करता है यहाँ कुछ लोग की शंका जराधर अनात्म धर्मत्व तो भी जरा मृत्यु आदि अनात्म धर्म है शरीर का धर्म होने पर भी आत्म धर्म नहीं है होने पर भी सुख दुखाधर आत्मधर्मत्व तो भीतर में अंतगढ़ में होने वाले सुख दुख दुखादी है ना वो तो आत्मा का ही धर्म है वो अहम सुखी अहम दुखी बोलता है तो धर्म है वो धर्म है ये पूर्वादि कहता है उसका भी खंडन करते हैं तान प्रत्यान है, करते हैं सुख दुख मोहात्मकत्वादी सुख दुख बो शुगुण का कार्य सुख है रजगुण का कार्य दुख है तमगुण का मोह है सुख दुख मोहात्मकत्वादी यह तीन दिखाया इत्यादि दो धर्म है मन में जो धर्म है मन के धर्म है आत्मरो तो नुक्त हो आत्मा के नहीं हो सकते बोहा सुखोतु को बोहादि धर्म भी आत्मा का नहीं जैसे थूल शरीर का धर्म आत्मा में नहीं हो, आत्मा का नहीं हो सकता ठीक इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का धर्ञा, जो धर्म है सुखोतु का आदि है वो भी आत्मा का नहीं हो सकता सिद्धांत कह रहे हैं वास्तु में कहा था कि वह तो अविशेषा जैसे थूल शरीर में देहधर्म आत्मा में आत्माधर्म शरीर में आरोप करता अविद्या के कारण है अविद्या के कारण जो होता है वो उसका धर्म नहीं होता जैसे ठाणु पुरुष में दिखा दिया ठाणु था पुरुष में अविद्या के कारण ठाणु तो पुरुष तो भाजता था ठाणु पुरुष तो पुरुष में ठाणु तो भाजता था वो तो नहीं होते वहां इसी प्रकार यहां भी जैसे जरादी नहीं है ये दृष्टान्त जरादि जैसे आत्मधर्म नहीं है इसे सुखादि भी आत्मधर्म नहीं है को दृष्टांत बना देंगे ये कहना है सुख दुख महात्मकत्व आदि अंतकरण के धर्म को लेकर बोल रहे हो वो तो आत्मधर्म हो सिद्धांत के का अभिप्राय है यहां तब कहते हैं नहीं सुख दुखादि महात्म महात्मकत्वादी आत्मुक्ता यह भी आत्मधर्म होना संभव नहीं है सुख दुखादि भी सिद्धांत बोल रहे वासी ने कहा था अविद्या कृतत्व विशेष आप अविद्या कृतत्व समान है यह भी अविद्या के कारण हुआ है मेरे हे अंतकर्ण के धर्म आत्मा में दिख रहा है अंतकरण के साथ तादात्म कर दिया भाई धर्म अध्यास कर दिया उस पर धर्म का अध्यास सुख दुखा तो आत्माधर्म मान रहा है अविद्या कृत है समान है जरा मृत्युवत ये दृष्टांत है जैसे जरा मृत्यु थूल शरीर का धर्म नहीं है फिर भी आत्मा में आरोप कर जाता है दीदी मैं बूढ़ा हो गया हूं शरीर के साथ तादा कर बोलता है बूढ़ा शरीर हुआ वृद्ध शरीर होता है मैं वृद्ध हो गया बोलता है मैं मरने वाला हूँ बोलता है मृत्यु का आरोप करता है जिस प्रकार आत्मधर बनाइए जरा अमृतवादी उसी प्रकार सुख दुख आदि भी आत्मभर बनाइए दृष्टांत जरा मृत्युवत जैसे जरा मृत्यु आत्मधर कोई भी वैदिक कोई भी जरा मृत्यु को आत्मधर नहीं मानता और भी यदि जरा मृत्यु को आत्मधर मानेगा तो क्या स्थिति होगी फिर आत्मा ही मर जाएगा सिद्ध हो जाएगा फिर स्वर्ग आदि भोगने वाला कौन होगा उस स्थिति वैदिक कोई भी नहीं मान सकता जरा को अपने आत्मधर्म नहीं मान सकता क्या माने जो अवैधिक लोग है मानते हैं और यहां सुख दुख आदि को आत्मधर्म मानने वाले कौन है नहीं आय का आदि मानते हैं सुख दुख आदि आत्मधर्म है आत्मा के नौ गुण होते हैं चौदह गुण उनमें से सुख दुख आदि भी आते हैं मान न्याय में ऐसा मानते हैं नई आय के लोग उनका खनन करते हैं सुख दुख आदि भी आत्मधर्म नहीं है जैसे जरा मृत्यु आदि आत्मधर्म नहीं है देहधर्म है इस प्रकार सुख तो दुख आदि देहधर्म है अंधकर्म भी शरीर है उसे धर्म है वो टीका टीका में कहते हैं काम संकल्प आदि श्रुतेर अनात्म धर्म तो ज्ञानादित तिरता सुख आदि भी आत्मधर्म नहीं हो सकते वृद्धारण बन सके प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में कहा हुआ है पंचम ब्राह्मण के तृतीय मंत्र में है काम संकल्प विचिकित्सा धृतिर अधर धृर धृति अधि श्रद्धा अश्रद्धा धीर हि धी, इत्या सर्व मनाए ऐसा बोला है सारे के सारे मन है मन के विकार है ये सबको मन ही कहा हुआ है इसलिए काम संग्रद्रुति है वृद्धार्ण्य श्रुति है प्रथम अध्याय में है अनात्म धर्म तो अनाथ यह सब सुखादि भी सुखा दुखादि जोहात्मोहादि है यह भी अनात्म धर्म जाना हुआ है श्रुति से इसलिए आत्मधर्म होना संभव है ये कहा किंच और भी बात है सिद्धांत बोध है विमत हो ना आत्मधर्मो बिमत विवादास्पद सुखादी है ना नहीं आए आयिका आदि सुखादी को आत्मधर्म मानते हैं आत्मा में उत्पन्न होते हैं कहते हैं उसको सुख दुखादि तो इसलिए विवादास्पद है आप मानते हैं आत्मधर्म हम नहीं मानते जो विवादास्पद है उसको पक्ष बना देना बेमत हम सुखादी विवाद सुखादी है ना आत्मधर्म आत्मधर्तव का अभाव है इसमें आत्मधर्म नहीं है सिद्धांत बोल हैं ये साध्य है अविद्याकृतत्वाद अज्ञान से ही अज्ञान के द्वारा रचा हुआ है अनात्मा धर्म को आत्मा में दिखाया अविद्या के द्वारा जरा जराधिपत्य दृष्टान्त हो गया जैसे जरा मृत्यु आदि आत्मधर्म नहीं है तो मान्यता आ जाती है हाँ क्यों अविद्याकृत है ठीक इस प्रकार के भी ऐसे है आदि भी आत्मधर्म रहेगा न चाहतु असिधि ही कहते हैं अविद्याकृतत्व के असिद्धि है जरा मृत्यु तो अविद्याकृत है पूर्वादिशा करेगा जरा अमृत जो है अविद्याकृत है वहाँ हेतु है सा दृष्टान्त तो में हेतु है क्योंकि यहाँ पक्ष में हेतु नहीं है स्वरूपा सिद्धि आ जाएगा पूर्व पक्ष बोल रहा है हेतु क्या सिद्धि हेतु नहीं है पक्ष में पक्ष में जहाँ अनुमान करते हैं वहाँ पक्ष में हेतु होना चाहिए पर्वतों बनीमान धूमात धूम हेतु न हो पर्वत मतलब कैसे अनुमान पाएगा हेतु होना चाहिए पक्ष में हेतु असिद्धि नहीं है सिद्धांत ज्यादा पूर्वादी बोले हेतु नहीं है अविद्याकृत नहीं है सुख दुखादि में वास्तविक है वो आत्माधर्मा बोलना चाहता है तो ऐसी असिद्धि नहीं हेतु तो असिधि नहीं है क्यों अतस्मिन तदबुद्धि विषय तो ना अतस्मिन है यहां भी जैसे जरा मृत्यु शरीर में आरोप करता अतस्विन तदबि आत्मा में आरोप करता तो वहां जो नहीं है वहां उसका आरोप करना अन्य में आरोप करना ठीक है इस प्रकार यहां भी है सुख दुखादि अतस्मिन तद्बुद्धि है आरोप है मन के धर्म है आत्मा में आरोप कर जाता है अतस्विन तदबुद्धि विषय अतस्म तदबुद्धि का विषय होने से थाणो पुरुष पुरुषत्व तो जैसे में पुरुषत्व तो बुद्धि हो गए अतस्म तदबुद्धि है थाणु में पुरुषत्व नहीं होता क्योंकि तो पुरुषत्व कल्पना कर जाते हैं अतस्विन तदबुद्धि पुरुषत्व तो तो के अभाव में पुरुषत्व की कल्पना अविद्याकृत है अविद्याकृतत्व से तत्वात था जैसे पुरुष बुद्धि होती है वह क्या है अविद्याकृत है ठीक इस प्रकार यहां भी अतस्म तदबुद्धि है सुख तो का जो अभाव वाला व्यक्ति है वहां आत्मा में सुख दुखादि तो वृद्धि करना समान है अध्यस्त है यदि एक तो आह यदि अविद्या कृतत्व तो अविशेषा भाष्य में आधा अविद्या कृतत्व तो समान है जैसे जरा मृत्यु में अविद्या कृतत्व तो है इस प्रकार सुख दुखादि में अविद्या कृतत्व तो है ठाण पुरुष आविद्यत्वम देहादे आयुक्तम पूर्ववादी बोलता है थारणु में जैसे पुस्तक पुरुष बुद्धि होती है ना थाणु को पुरुष मानता है मनुष्य मानता है व्यक्ति अधेरे में ऐसा मानता है उसके समान देहादी में को ऐसा मानना ठीक नहीं है पूर्ववादी बोलता है देहादी तो आत्मधर्म ही है थारणु में पुरुष के जैसा नहीं है पूर्व बोलता है थाणु पुरुषत्व आविद्यत्व जो आविद्यक है ना वो आविद्यक है थाराणु में पुरुष अविद्याजन्य है भ्रांति है देहादे और अयुक्तम देहादि को ऐसा भ्रांति माना ठीक नहीं है तक मानना ठीक नहीं है ये तो सत्य है आपका धर्म ही है सुख दुखादी ये तो पूर्व पक्ष का कहना है दृष्टांत दृष्टांत का, का और भाई सम्यात करते दृष्टांत और सिद्धांत में विषमता है क्यों दृष्टांत दिया थाणु और पुरुष का वो दोनों ज्ञ पदार्थ है विषय बनते हैं किसी ज्ञाता का विषय बनते हैं जानने वाला तीसरा होता है वो पुरुष बुद्धि का पुरुष बुद्धि करने वाला उन दोनों से भिन्न होता है व्यक्ति अगर पुरुष में थाणु बुद्धि करता हो वो तो दोनों से भिन्न व्यक्ति होता है यहाँ तो ज्ञाता और ज्ञ दो ही है जो का उन्होंने अध्यास बन रहा है यहाँ आत्मा और अन आत्मा दो में जो अध्यास है दो, दो में ही अध्यास है वहाँ तो तीन व्यक्ति होते हैं ज्ञ दो होते हैं तीसरा व्यक्ति जानता है थाणु पुरुष समझता है वो तो ठीक है वो आभिद्यक है ये जो देह और आत्मा में जो हो रहा है ये आभिद्यक नहीं है पूर्वाज बोलना चाहता है सही है थाणु पुरुषव आविद्यम दे, देहायुक्तम दृष्टान्त दार्ष्टांत और वैषम्यात्ति है दृष्टांत सिद्धांत में विषमता है सिद्धांत है आत्मा अनात्मा में अनात्म बुद्धि आत्मा में आत्मबुद्धि अनात्मा में करना है यहां और दृष्टांत दिया था ठाणु था, पुरुष जो ज्ञाता से भिन्न होते हैं दोनों ज्ञ में आते हैं दोनों वैषम्य है पूर्वाधिक कहेगा ना अतुल्यवात समुद्र सम दृष्टान्त नहीं विषम दृष्टान्त है सिद्धांत और दृष्टांत में फर्क है ऐसा पूर्वाजी बोले यह संग्रह वाक्य है आगे इसी की व्याख्या है संक्षेप में कहा पूर्वाजी ने उससे व्याख्या है ठाड़ो ठाणु और पुरुष दोनों गे कोटिया तो विषय कोटि में आते हैं दोनों जानने वाला तीसरा व्यक्ति होगा ज्ञात्रा जो ज्ञाता के द्वारा जो दो, दोनों को जानने वाला है उसके द्वारा ज्ञाता के द्वारा अन्य अध्यस्तों का एक दूसरे में अध्यास हो गया है थाणु में पुरुषत्व बुद्धि पुरुष में थाणुत्व बुद्धि अध्यास हो गया ज्ञाता के द्वारा अविद्या अविद्या से अध्यास है ज्ञाता अविद्या के कारण आरोप करता है में पुष्ट बुद्धि करता है पुरुष में ठाणु बुद्धि करता है थाणुत्व बुद्धि देहात्मोस्तु और देह जो आत्मा है यहाँ दो है यहाँ ठीक है ज्ञ ज्ञातरोध्यास है ग्यय और ज्ञाता का इतना अध्यास है यहाँ दो ग्यय नहीं है ज्ञाता अन्य नहीं है ज्ञाता और ग्यय का ही अन्य अध्यास है नो दृष्टान समान दृष्टान्त नहीं है वहां भ्रांति मानेंगे यहां भ्रांति नहीं क्यों ज्ञाता और ज्ञाय तो यह भ्रांति नहीं यथार्थ है सुखादी आत्मधर्म सिद्ध हो जाते हैं गुरुआज के है।, है तो देहधर्म गेयो भी देहधर्मा ग्यय कोटि में आता है देहधर्मा अनात्म धर्म तो शरीर के धर्म है अनात्मकोटि में गय होने पर भी ज्ञातुर आत्मा भगवती ज्ञाता आत्मा का ही होते हैं क्यों जैसे दृष्टांत दिया ऐसा यहाँ नहीं है या तो ज्ञाता और ज्ञाय का अनोन्याध्यास हो रहा है इतने भी ज्ञाय धर्म है सुखादि शरीर के धर्म है विषय का धर्म है होने पर भी ज्ञाता का ही माना जाएगा यहाँ क्यों वह जैसा नहीं जैसे दृष्टान्त दिया आपने थाणु पुरुष का दृष्टान्त ऐसा नहीं है यहाँ ये पूर्वाज ने कहा तदेव प्रवृत्ति कहा था ठाणु इत्यादि बोल दिया पुरवादी की भाष्य होता है। ज्ञा ज्ञानतरे है अध्यासाद एक देखो पुरवादी की भाष्य का तात्पर्य है एक ग्यय का दूसरे ग्यय में अध्यास होता दोनों है दोनों ज्ञ होते हैं थाणु और पुरुष दोनों ज्ञाय हैं विषय है एक का दूसरे में अध्याप अध्यास होता है आरोप होता है ज्ञाया ज्ञानतरे ज्ञाता और ज्ञाय का नहीं ज्ञ दो हैं दोनों गेय है थाणु और ज्ञाय है विषय है पुरुष में विषय है ज्ञाय से एक गये एक ज्ञा का दूसरे गय में अध्यास होता है जैसे तो था तो बुद्धि पुरुष में पुरुष तो में ऐसे अत्र सिद्धांत में ज्ञाता और ग्यय का अध्यास है यहाँ यहाँ दो ग्यय नहीं है एक ज्ञाता है आत्मा है एक अनात्मा है दो है जहादि अनात्मा है अत्रच यहाँ उभयोर्यत्वम व्यापक प्रत्या से व्याप्या व्याप्याध्यास व्यापृत कहते हैं वयुर्ग तो यहाँ दोनों ज्ञी बनना है ज्ञात का अभाव हो जाता है यहाँ व्याप व्यापक व्यापक व्यापृत्या व्यापक होते येत्र अध्यास तत्र तत्र जय दो पदार्थ गे होने चाहिए किंतु यहाँ दोनों गये नहीं है व्यापक नहीं है दो गेय नहीं है तो व्यापक अध्यास का भी हो जाएगा जहां अध्यास होगा वहाँ क्या होगा दो गेय होंगे एक ग्यय का अन्य में अध्यास किया जाता है किंतु तो यहाँ पर ऐसा नहीं है व्यापक दो गय नहीं है आत्मा और अनात्मा में इसलिए क्या होगा अध्यास भी नहीं होगा सत्य है ये सुख आदि आत्मा में होना ये पूर्व आदि का व्यापक के व्यावृत्ति होने से व्यापक अध्यास व्यावृत्ति गाते हैं दोनों ज्ञा गय होते हैं व्यापक होते हैं दोनों जय जहाँ होगा वह अध्यास होता है जहाँ अध्यास होगा दो ग्यय होते हैं यहाँ दो ग्याय नहीं है तो व्यापक का अभाव है यहाँ दो ग्याय का अभाव है आत्मा और आत्मा के अध्यास में और इसलिए अध्यास भी नहीं है वास्तविक है आत्मा में सुख है। ये पूर्वादी का कहना है देहात्म बुद्धि भ्रमत्वाभावे फलत महाव के भाष्य के कार्यपर्य देहात्म बुद्धि ब्रह्म नहीं है भ्रम तो वहां होता दो ग्यय हो यहाँ एक ग्यय का धर्म और दूसरे गय में आरूप किया जाता है यहाँ दोनों ग्यय नहीं है यहाँ एक ग्यय है एक ज्ञाता है दोनों का अध्यास बना हुआ है देहात्म बुद्धि तो यथार्थ है क्रांति नहीं है क्रांति जन्य नहीं है वाशुवरा। वाशुवरा। तो ये पूर्वादी का फलितमह अतः कहाँ वा वास्त अतो देहधर्मो ज्ञ भी येहधर्म ज्ञ कोटि आता है विषय कोटिपा आता है होने पर भी ज्ञातुर आत्मो भवती ज्ञाता आत्मा का होता है इस चेत यहाँ तक तो पूर्व पक्ष हो गया आगे न करके सिद्धांत बोलते हैं न अचैतन्यदि अच्छा प्रसंग आदि देह का धर्म आत्मा में आता हो तो देह चेतन है कि अचेतन है अचेतन है तो आत्मा में भी अचैतन्य प्रसंग आ जाएगा जड़ बांधना पड़ेगा आत्मा को किसी को अविष्ट नहीं जड़ मानना आत्मा को अच्छा अचेतन मानना किसी को भी द्वैत अद्वैत को किसी को भी अविष्ट नहीं है यदि देहा में आत्मा का हो आत्मा में हो वास्तव में हो भ्रांति न हो यथार्थ हो तो अचैतन्य होगा आत्मा स्थिति माननी पड़ेगी या आपत्ति आएगी यह सिद्धांत का यही अचैतन्य अति प्रसंग अतिव्याप्ति होगी माने जड़ को आत्मा मानना पड़ेगा स्थिति आई है हो जाएगा आत्मा चेतन का अचैतन्य बनना ये अतिव्याप्ति है ये प्रसंगों को ही प्रकट करते यदि इत्यादि आवास में कहता था यदि ही गैस से रिहा ये विषय कोटि में है शरीरादि आत्मा विषयी है जानने वाला है और ये जाने जाते हैं यदि ही ज्ञ से रिहादे जो गै विषय कोटि के शरीरादि है तो क्षेत्र से धर्म हाँ जो क्षेत्र के धर्म है देहादि अरे कोटि क्षेत्रज्ञ के नहीं ये धर्म क्षेत्र के क्षेत्र धर्म क्षेत्र से धर्म सुख दुख वो इच्छा जो सुख दुख वो इच्छा दिखे जितने भी हैं क्षेत्र है के धर्म है शरीर के धर्म अरे शरीर के धर्म है सुख दुख दुखादि ज्ञातुर भवंती ये धर्म वास्तव में यदि ज्ञाता को होते हो क्षेत्रज्ञ का होता हो यह धर्म है सुख दुखादि ये सूक्ष्म शरीर के धर्म हैं यदि जाता का होते हो तो तभी से क्षेत्र से धर्मा चेतना तब क्या पाना पड़ेगा अतिव्याप्ति क्या होगी जरावृत्यु में अतिव्याप्ति होगी कैसे अतिव्याप्ति दिखाएंगे तो कहते हैं उस स्थिति में क्या होगा ज्ञेत्र से क्षेत्र से धर्मा ज्ञ जो क्षेत्र है उसके जो धर्म केचित आत्मा भवंती कुछ तो आत्मा में हैं कौन सुख दुख आदि और केचित न भवंती बोलना होगा मेरा तो आदि नहीं कहना होगा आप वैदिक हैं नास्तिक नहीं आप स्तिक तो नहीं क्षेत्र धर्म ही मानेगा उसको आत्मधर्म आत्मा भिन्न मानता नहीं शरीर से आस्तिकवाद जितने भी है वो मानते हैं, द्वैत अद्वैत कोई भी तो कुछ तो आत्मा धर्म मानना सुख दुख आदि को क्षेत्र क्षेत्र धर्म समान होने पर भी जरा मृत्यु हो भी क्षेत्र धर्म सुख दुखादि क्षेत्र धर्म क्षेत्र का धर्म होते हुए शरीर का धर्म होते हुए भी सुख दुखादि को आत्मधर्म मानना और जरा मृत्यु को नहीं मानना इसमें हेतु बदलाना पड़ेगा कारण बदलाना पड़ेगा आपको सिद्धांत खुश है इस बात ज्ञान से क्षेत्र तो से धर्म के आत्मा में भवन थी कुछ तो आत्मा के होते हैं कौन सुख दुखादि ये मानना अविद्या अध्यायिता अज्ञान से आरोपित है अविद्या के द्वारा आरोपित सुख दुख आदि तो आत्मा के धर्म है आरोपित है आत्मा के धर्म है वास्तविक धर्म है मानना और जरावरण आदेश तो न भवनती और जरावरण आदि आत्मा धर्म नहीं होते क्षेत्र धर्म होने पर भी आत्मा में आरोपित ये भी होते हैं जरा मरण आदि में मरने वाला हूँ वृद्ध बुढ़ा हो गया हूँ मानता ही है ये नहीं होते मानना स्थिति में विशेष हेतुक्त विशेष कारण बतलाना पड़ेगा आपको सिद्धांत पूछ रहे हैं विशेष बताना होगा टीका टीका हम इसको कहते हैं सुखादि नाम आत्मधर्म चैत यदि सुखादि आत्मधर्म हो तो अंतकरण के धर्म है हमारे पूर्व पक्ष कहना था जरा मृत्यु आदि आत्मधर्म होने पर देह धर्म है जो तो प्रत्यक्ष प्राण सिद्ध है माना जरा मृत्यु वाला आत्मा हो तो यही रह जाएगा आत्मा स्वर्ग आदि कौन भोग करेगा जरा मृत्यु वाला तो ही नाश होता है अग्नि में दाह होने आवश्यक है, फिर स्वर्ग आदि भोग कौन करेगा स्वर्ग आदि का भोग नहीं कर पाएगा तो कोई भी वादी ने मानता वैदिक जितने भी होते हैं जरा मृत्यु शरीर के धर्म मानते हैं और सुख दुख आदि न्यायायिका आदि जो मानते है, आत्मा हैं आत्माधर्म मानते हैं यह स्थिति आ रही है यदि देहधर्म होने पर भी तो मैंने सुख दुख आदि कुछ धर्म आत्मा के होते हैं और जरा मृत्यु आदि धर्म देहधर्म आत्मा में नहीं होते मानने में कोई कारण बतलाना पड़ेगा सिद्धांत बोल रहे पूरे पक्ष कहाु एक टीका में बोलते हैं यदि क्या बोला यदि सुखादि नाम आत्मधर्मत्व चेत यदि सुखादि आत्मधर्म हो यदि ऐसा हो सुख दुखादि जो भी है उपाधि धर्मत्वाद उपाधि धर्म है वो भी वास्तव में मन के धर्म है सुख दुखादि उपाधि के धर्म है अचैतन्यम अचैतन्य अच्चार्यतन्य हो जाएगा आत्मा उपाधि धर्म वाला होने से जराधिकम चाह आत्मनो दुर्बारम और जरादि भी आत्मा का ही मानना पड़ता है यदि सुखतादि देह का धर्म आत्मा में है तो जरादि भी देह धर्म का आत्मा मानना पड़ेगा यह अतिव्याप्ति होगी कि देहादि को मानना आप संभव नहीं मानते नहीं आप देहादि आत्मा क्या जरादि को नहीं मानते आत्मधर्म सुखादि को कैसे मान रहे यदि सुखादि को मानते हैं तो जरादि को भी मानो तो आत्मधर्म फिर आत्मा यही नष्ट होगा यही जलेगा भस्म होगा देहादि के साथ जरा मृत्यु आदि शरीर के धर्म है यही नष्ट होगा फिर स्वर्ग आदि कौन भोग्य को स्थिति ये अतिव्याप्ति दिखा रहा है वही तो इसलिए तो, तो, तो जड़ को आत्माधर्म नहीं मांग सकते सुख दुख आदि भी ऐसे ही है जड़ में है एक आते जड़ के धर्म है चेतन धर्म नहीं है वो माने इन सभी से पृथक करना है आत्मा को यही स्थिति है यहाँ इधम शरीर हम कौन से ये यते यदि व्यतीतम प्रहु क्षेत्रज्ञ विचार क्षेत्रज चापी मां विद्युत सर्वक्षेत्र वार्ता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान यही ज्ञान है ना क्षेत्र का स्वरूप क्या है क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है <क often shrmusic> ये जानना है इस तरह पृथक करना है यहाँ इस तरह से क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से पृथक करना है ये जानना है यज ज्ञान है तो मोहम्मद यही ज्ञान मेरा ज्ञान है बोला भगवान ने सुखादिर्त्मधरो नीति पक्षे भी नास्थित विशेष तो पूर्व पक्ष बोलेगा महाराज जैसे हमारे पक्ष में विशेष कारण है बता सकते हमें जरादि आत्मधर्म नहीं है और सुखादि आत्मधर्म है ऐसा मान्य में विशेष कारण ही बता पाए हम आपके यहाँ भी नहीं है सुखादि आत्मधर्म नहीं होते इसमें भी कोई कारण नहीं मिलता किस हेतु तो से सिद्ध किया आपने आत्मधर्म सुखादि तो नहीं होते करके आप में कोई दोष आएगा पूर्वादि बोलना चाह रहा है कई शंका है उसके पूर्वादि की सुखादि आत्मधर्म होना इति पक्ष यह धर्म सिद्धांति है ये पक्ष सुखादि आत्मधर्म नहीं है ये सिद्धांति बोल रहे हैं उस पक्ष में भी ना विशेष हेतु विशेष हेतु कारण तो है ही नहीं किस कारण से मानना उसको सुखादि को आत्मधर्म ये आशा आशंख पूर्वादि की शंका होती है शंका करके उत्तर देते हैं न ये कहा ना भवंती अस्थि अनुमान इत्या अस्थि अनुमान न भवंति इस पक्ष में अनुमान है देहादि धर्म आत्मधर्म नहीं होते सुखादि धर्म आत्मधर्म नहीं इसमें तो अनुमान प्रमाण से सिद्ध है विशेष हेतु है अनुमान प्रमाण है कहा क्यों अविद्या अध्यारोपित अध्यारोपित्वाद कहते हैं सुखादि आत्मधरो न भवन थी सुखादि जो होते हैं आत्मधर्म नहीं होता क्यों अविद्या के द्वारा आरोपित है अन्य अन्य का धर्म अन्य प्रति आरोप हुआ है मन के धर्म आत्मा में आरोप हुआ है अविद्या अध्यारोपित्वाद बोला था जैसे जरा अधिपत बोल दिया जरा मृत्यु आदि क्या है अविद्या के द्वारा आरोपित है मैं वृद्ध हो गया हूं मरने वाला हूँ मानता है जरा मृत्यु का आरोप करता है वो शरीर के धर्म है अपने में आरोप करता है व्यक्ति अविद्या के द्वारा आरोपित है वो इस प्रकार सुख दुखादि आरोपित है अनुमान चाहिए सुख दुखादि आत्मधर्मो न भवती सुख दुखादि आत्मधर्मो न भवती नहीं होते अविद्या आदि जरा मृत्यु ये दृष्टान्त है माने सुख दुखादि आत्मधर्म नहीं होते सिद्धांत बक्ष इसमें तो अनुमान प्रमाण है सुख दुखादि आत्मधर्म होते हैं इस पक्ष में पुरुपक्ष है इसमें कोई प्रमाण नहीं है यह सिद्धांत बोल रहे हैं तदेव अनुमान साधिति का उसी अनुमान को सिद्ध करते हैं सुख आदि आत्मधर्म नहीं होते इसमें अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाता है इसी को सिद्ध करते अविद्या अध्यय रूपित कहता है अविद्या अध्या, अध्या, के द्वारा आरोपित होने से जो जो अविद्या के द्वारा आरोपित होता है वह आत्मधर्म नहीं होते जैसे जरा मृत्यु आदि जरा मृत्यु आदि अभिद्या के द्वारा आरोप होता आत्मा शरीर आत्मा में तो वो आत्मा आत्मधर्म नहीं है इस प्रकार सुख दुख आदि भी अबित्य अभिद्या के कारण आरोप होता है आत्मधर्म नहीं है अनुमान से सिद्ध होता है बेमतम सुख दुखादि सुख दुखादि नैया आकर के बोला वो तो आत्मधर्म है शरीर मैंने जरा मृत्यु आदि आत्मधर्म नहीं शरीर का धर्म ये देखा जाता है सीता में जल जाता समाप्त तो हो जाता है आत्मधर्म मानते तो आत्मा को समाप्त होना मानना पड़ेगा चार भाग तो नहीं है तो सुख दु मानते सुख दुखादी आत्मधर्म मानते हैं वही उन्हीं का था ये आत्मधर्म करके कहने वाले थे उनका करना विमत मे सुखादि का सुख दुखा दिया पक्ष बना दिया सुख दुखादि जो ना न आत्मधर्म सिद्धांति का अनुमान विवाद है विवादास्पद जो सुखादी है आत्मधर्म नहीं है क्यों आगमा पाई आने जाने वाले है ये आत्मा आगमा पाई नहीं है नित्य है और ये आगमा पाई आते जाते हैं सुख हमेशा रहता नहीं दुख भी हमेशा रहता है आना जाना आना जाना चलता है इसलिए आत्मधर्म नहीं है आत्मधर्म जो चैतन्य है वो आगमा पाई नहीं है वो सुख दुख आदि आगमा पाई है आगमा पाई सम्मतवत सम्मतव दृष्टाधे जरा मृत्यु आदि दोनों पक्ष मानते हैं जरा मृत्यु आत्मधर्म नहीं है आगमा है आते हैं जाते हैं जरा मृत्यु ठीर नहीं रहते सम्मतव वो आदि सम्मत तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं जरा मृत्यु को दृष्टांत तो बना देना तो विवादास्पद सुख दुख दुखादि है आत्मधर्म नहीं है आगमा पाई हेतु दी है आगमा पाई बने से संतवत्मत दृष्टांत क्या है जरा मृत्युवत जैसे जरा मृत्यु आत्मधर्म नहीं है इस प्रकार सुख दुख दुखादि भी आत्मधर्म बनेगा। है माना थूल धर्म सूक्ष्म शरीर धर्म दोनों निषेध हो जाता है आत्मान्तर महा का दूसरा अनुमान है आगे इतना का अनुमान क्या है आगे हे बोलते हैं यत्वाद सुख दुखादि आत्मधर्म त्याज्य है यह ग्राय्य नहीं है ग्राह्य नहीं त्याज्य है विषय कोटि के है आत्म कोटि के नहीं है त्याज्यवाद वहा त्यागेदात से है बनता है त्याज्यवाद त्याज्य होने से होता है आदिशब्दात आदि भी दिया है अविद्या अध्यारूपित जराधिपत दिया है आदि एक हो गया दूसरा आगमा पायित्वाद हो गया आदि लगा हुआ जरा अधिवत बोला आदि आदि से क्या लेना कहते आदि शब्दात दृश्यत्व तो जड़वादि गृह थे दृश्यत्वादि बोल सकते हैं सुख दुखादि न भवति दृश्यवाद वो दृश्य है आत्मा के दे द्वारा देखा जाता है अनुभव में आता है वो भिन्न होता है दृश्यत्वात अथवा जड़वात आत्मा चेतन है सुख दुखादि आत्मधर्वो न भवंती तस्मात् जड़वाद वो जड़ होने से चेतन हो चेतन का धर्म नहीं हो सकता इस तरह से कई हेतु से उस अनुमान को पुष्टि कर सकते मानी आत्मधर्म नहीं होते इस पक्ष में अनुमान से सिद्ध होता है वो तो आत्मधर्म होते हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता पूर्व पक्ष बोलता है सुख दुखादि जरा मिलते आत्मधर्म न होने पर भी सुख दुख आदि आत्मधर्म हो ऐसा बोलेगा तो कहते नहीं मानी सविशेष बनाना चाहता है आत्मा को पूर्व पक्ष सिद्धांत निर्विशेष है आत्मा ऐसा कहना है अनुभव होगा। तो अनुभव तो चेतन को होगा ना दृश्य रूप से होगा ना उसको अनुभव होता हो है विषय होगा विषय क्वारी में आए कैसे बात, ग्राह्य होते हो उपाधि गृहत्वाद ग्रहण किया जाता होता दोनों हो जाता है अपने से भिन्न हो जाते हैं ग्रहण करता है व्यक्ति सुख दुख का अनुभव करता है ना ग्रहण करता है इत्यादि सुखादि नाम जराधिपत आत्मधर्म यही फलित हुआ निष्पन्न यही हुआ सुखादि जैसे जरा मृत्यु आत्मधर्म नहीं है उसी प्रकार सुखा सुख दुखादि भी आत्मधर्म है यह सिद्ध हो गया सुखादि नाम जो सुख दुखादि जो है मन के धर्म है अंतकरण अंत कर जरादिव जैसे जरादि है जरा मृत्यु आदि है आत्मधर्म नहीं है इस प्रकार सुख दुख आदि आत्मधर्म नहीं है सिद्ध हो गया आत्मधर्मत्व अभाव है आत्मधर्मत्व का अभाव आने पर होने पर तब तस्वस्तों में संसारित फिर आत्मा वास्तव में क्या होगा दोनों शरीर का धर्म है ही नहीं वहां होने पर वास्तव में असंसारी हो जाएगा आत्मा संसारी तो इन्हीं कारण से होता देह धर्म का आरोप करके अथवा सूक्ष्म शरीर के धर्म का आरोप करके संसारी माना जाता था वास्तव में आत्मा असंसारी सिद्ध हो जाएगा परमात्मा ही है संसारी नहीं है सुखी दुखी आदि होता था मन के साथ ध्यान होता था जरा मृत्यु का आरोप करता था फूल शरीर के साथ ताधात्मक रेख बोलता था अज्ञान के अविद्या के द्वारा होना था वो अविद्या हट गई पृथक कर दियातव में आत्मा में असंसारिता सिद्ध हो जाती है असंसारी आत्मा परमात्मा ही सिद्ध हो जाता है क्षेत्र जम चार सिद्ध हो है क्या होता है तत्र इत्यादि का आभाष में कहा तत्र एवं सती जब आत्मधर्म नहीं है ठोल शरीर के धर्म भी आत्मधर्म नहीं है सूक्ष्म शरीर के धर्म भी सुख दुख आदि भी आत्मधर्म नहीं है एवं सत्या ऐसा होने पर कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो लक्षण संसार हो ज्ञो जो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो स्वरूप जो संसार है ये ज्ञाय में है ज्ञाता में नहीं है ज्ञस्थ है मारे ज्ञा एवं अंतकर्म धर्म है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि बुद्धि का धर्म भोक्तृत्व है कर्तृत्व वही बुद्धि का ही धर्म है आत्मधर्म नहीं है वास्तव में यह सिद्ध जाता है दोनों शरीर से जो पृथक किया जाता है आत्मा को अविद्या कृतत्व को लेकर के ये जो धर्म आरोप हो रहे अविद्या के कारण और अज्ञान के कारण ये होने पर ये सिद्ध हो जाता है आत्मा का वास्तव में असंसारी ये सिद्ध हो जाता है कहा तत्र एवं सति जो दोनों शरीरों से जो आत्मा को पृथक कर दिया जाता है तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो लक्षण संसार संसार का स्वरूप यही होता है लक्षण स्वरूप कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो स्वरूप होता है ये संसार ग्ययस्थ कहा थे ग्यय में है ज्ञाता में नहीं आत्मा में नहीं है ज्ञाय में है शरीरादि में है या अंतकरण में है जरा आदि थूल शरीर में है कर्तृत्व सूक्ष्म शरीर में है उसका धर्म है ज्ञो ज्ञातरि अविद्या अध्यारोपिता ज्ञाता हमें अज्ञान के द्वारा आरोपित हुआ है ऐ तो ज्ञा धर्म है ज्ञा में स्थित है धर्म किंतु ज्ञाता हमें अज्ञान के कारण आरोपित हुआ है अपना स्वरूप का है इसलिए आरोपित हुआ इस प्रकार न तेर ज्ञात किंचित उस आरोपित धर्म के द्वारा ज्ञाता का कोई भी दोष दूषित होने वाला ज्ञाता दूषित होने वाला नहीं है कुछ भी दोष नहीं आता ज्ञाता में गंध भी नहीं आएगा दोष का आरोप किया मनुष्यों का दोष सिंह होता है आरोप कर दिया क्या सिंह होगा वास्तव में उसका क्या दोष क्या दूषित करेगा दोष सिंह मनुष्य का कल्पना काल्पनिक सिंह है इसी प्रकार तो ज्यस्थ धर्म ज्ञाता को कुछ बिगाड़ नहीं सकता ऐसे होता है यथा जिस प्रकार दृष्टांत दृष्टानते रहे जिस प्रकार बालयर अध्याय रूपये अध्याय रूपी देने आकाश ऐसे तल बल जैसे आकाश में दो धर्म का आरोप करते हैं अज्ञानी लोग बाल बने अज्ञानी क्या आरोप करते हैं तल कटहाकार है कड़ाई के आकार का है उल्टी कढ़ाई जैसी लगती है जहां बैठे वहां ऊंचा लगता है चारों तरफ नीचा जैसे कड़ाई उल्टी है। है का स्थिति है आकाश ऐसा मानते अज्ञानी किंतु आकाश का स्वरूप यही है क्या आकाश तो खोखलापना सर्वत्र है किंतु अज्ञानी लोग उसी को आकाश मानते हैं जो अपने शीर पर ऊंचा दिखता है और चारों तरफ से नीचा दिखता है उल्टी कड़ाई जैसी तल और मलबा ने नीला नीला दिखता है आकाश में नीला पर कोई गुड़ है क्या रूप रहते आकाश और रूप दिख रहा नीला नीला ये मैं अज्ञानी के द्वारा कल्पित होता है ठीक इस प्रकार आत्मा में कल्पित है सारे देह धर्म उसके द्वारा आकाश दूषित नहीं होगा जो जो धर्म का आरोप किया अज्ञानियों ने क्या आरोप किया तल और मल का तलत्व तो, तो, कटा का आरत्व तो, कड़ाई के आकार और नीला नीलापना जो मल इसको द्वारा आकाश में कोई दूषित होगा आकाश दूषित होगा क्या नहीं होगा ठीक इसी प्रकार अज्ञानी के द्वारा अनात्माधर्म देहादि का धर्म सुख दुखा दिया अंतराल के धर्म आत्मा में आरोप कर दिया इसके द्वारा आत्मा में कोई दूषित नहीं होता जैसे आकाश दूषित नहीं होता किसके द्वारा तल और मल के द्वारा अज्ञान से कल्पित है अज्ञानियों ने कल्पना की तल और मल की वास्तव में आकाश में तल भी नहीं मल भी नहीं उसके द्वारा आकाश दूषित नहीं होता जिस प्रकार उसी प्रकार अनात्म धर्म जो अज्ञानियों ने कल्पना कर दी आत्मा में उसके द्वारा आत्मा दूषित नहीं होता ये दृष्टांत टीका में होगा कुछ टीका में करें आरोपितेन अधिष्ठान से आरोपित पदार्थ के द्वारा जैसे आत्मा में आरोपित आरोप कर दिया है जरा मृत्यु आदि का सुख दुखादि का आरोप है अनात्म धर्म का आरोप कर जाता है अज्ञान काल में आरोपित नाम अधिष्ठान से वस्तु तो स्पर्श दृष्टान आरोपित के द्वारा अधिष्ठान जो अगर जिसमें आरोप किया जाता है उसमें वास्तव में पर्सन पर्शन होता उसका स्पर्श रहता है संबंध नहीं होता आरोप आरोप के द्वारा जो अधिष्ठान में जहां आरोप किया जा रहा वहां परस नहीं होता मान संबंध स्पर्शी दृष्टांत दृष्टान्त यथा कहाथा बालय अध्यारोपित आकाश से कलमलत्वादिना का जैसे अज्ञानियों के द्वारा आकाश में दो धर्म का आरोप करने से क्या धर्म तल और मल कटहाकार को तल कहते कड़ाई के आकार और मल बने नीला लीला पाना दिख रहा है वह निरूप होता है आकाश कहां से नीला रूप दिखेगा वहां आकाश में रूप नहीं है रूप वाले तो पृथ्वी जल तेज तीन ही होते कौन होते पृथ्वी जल और तेज ये तीन में रूप होता है बागी रूप नहीं है वायु में रूप नहीं आकाश में रूप नहीं तो जो आरोपी है आकाश में रूप की कल्पना करना और निर्भय है आत्मा कड़ाई की कल्पना करना आरोपित है आकाश में ठीक इस प्रकार थूल शरीर का धर्म और सूक्ष्म शरीर का धर्म आरोपित है आत्मा में ठीक हाँ पराभिभिन्न से आत्मा परमात्मा से अभिन्न है ये आत्मा परमात्मा से अभिन्न देखना हो तो ये करना पड़ेगा इनको हटाना पड़ेगा त्याज्य शरीर आदि शरीर को हटाना पड़ेगा थूल शरीर सूक्ष्म शरीर विचार रूपी खड़ग शिक्षु ताटना होगा पृथक करना होगा स्थिति में जो उपाधि घटने के बाद में या आत्मा क्या होगा परमात्मा से भिन्न सिद्ध होता ही नहीं जैसे घट रूपी उपाधि के कारण आकाश में एक घटाकाश नाम मिला था है आकाश किंतु तो घट आकाश नाम मिल गया छोटा दिखने लगा ऐसा दिखा किंतु तो उस स्थिति में उसको आकाश रूप में देखना हो तो क्या करना है घट को फोड़ देना पहले भी आकाशी था अभी भी आकाश है कालांतर में आकाश रहेगा बुद्धि बन जाएगी आत्मदर्शन करना हो तो शरीर दर्शन से अलग होना पड़ेगा तभी आत्मदर्शन होगा समझेगा यही कहना है पराभिन्न से जो आत्मा जो परमात्मा से अभिन्न ही आत्मा है भिन्न नहीं है क्षत्रगम चार विमुद्धि इसी का बात कर रहे हैं संसारित्व अध्यस्तम जैसे संसारी बना सुख दुखादिपना है ना सुखी दुखीपना संसारित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बना अध्यस्त है माने अविद्या कृत है अज्ञान से है ये अपना स्वरूप का अज्ञान से है इस स्थिति ऐसा होने पर इस पर से संसारित्व तो आपादन जो परमात्मा को ही संसारितु तो का कथन किया जा रहा है अविद्या के कारण आपादनम तद अयुक्तम ये ठीक नहीं है सिद्धांत का कहना यही है अज्ञानी लोग परमात्मा को ही संसारी मानते हैं ये ठीक नहीं एवं तो इत्यादि आवासी जब सती जब कोई दोष नहीं आ सकता काल्पनिक दोष अधिष्ठान को दूषित नहीं करता एवं सती सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रेश सारे क्षेत्र मैं शरीरों में चौरासी लाख जो जितने भी सारे शरीरों में सतो भगवत सभी में भगवान है वो पर बात क्षेत्रज्ञ से ईश्वर से क्षेत्रज्ञ स्वरूप ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है ईश्वरी विद्यमान है क्षेत्र के संसारित्व गंध मात्रम मात्रम अभी ना असंख्यम कहते हैं संसारित्व तो क्या संसारी का गंध की भी संख्या नहीं करनी चाहिए संसारी का संसारित्व का गंध रह गया हो ऐसा भी नहीं है संसारी पर है ही नहीं इस क्षेत्र के इस क्षेत्र के माना हुआ है इसमें बात तो ये है इसका स्वरूप जानना हो तो शरीर को हटाओ तब जाओ तब समझो शरीर के साथ में तो संसारी दिखेगा ये भाषेगा क्यों तादात में कर गए शरीर तादाद ने एकता कर ली एकता करने के बाद में धर्म दिखेगा वहां स्थिति है ये तादात्म में को हटाओ जड़ चेतन के ग्रंथी इसी को बोलते हैं जड़ और चेतन के गांठ पड़ा हुआ है गांठ लगा हुआ है यद्यपि झूठा है वो किंतु छोटा कठिन है बात यह है जड़ चेतन की ग्रंथी पर गई तुलसीदास बोलते हैं जड़ और चेतन की गांठ लग गया यद्यपि मृषा यद्यपि झूठा है ये छूटा तो कठिन कठिनाई छूटने में कठिनाई है बड़ी मुश्किल से छूटे किसी पुण्यात्मा का छूटने वाला नहीं यदि भी झूठा है ये जड़ चेतन तादात्मा स्थिति है ठीक है टीका मुझे आत्मा ही संसार से आरोपित आत्मा में संसार सुख दुख आदि कर्तृत्व भक्तवादित संसार है आरोपित है वास्तव में नहीं है आरोपित है आरोपित्वा तब तो अभिन्न परस उस आत्मा से अभिन्न जो परमात्मा है आत्मा मैंने क्षेत्र के सिद्ध कहा था, उसमें संसारित तो नहीं आरोपित है सुख दुखा संसारित तो आरोपित होने चाहिए तब अभिन्न परस उस इस क्षेत्र की जो आत्मा है ना उसे अभिन्न जो परमात्मा है शरीर से पृथक किया हुआ जो आत्मा होता है वो परमात्मा से अभिन्न होता है अभिन्न परमात्मा नहीं परस में आशंका है फिर वहां पर माने उसकी तो आशंका कैसा तो है आयुक्त अयुक्त तस् आयुक्त है शंका अयुक्त है उसका शंका करना सम् क्षेत्रज्ञ में संसारित्व तो नहीं है तो परमात्मा में कैसे संसारित्व तो आएगा अयुक्ता उपाधि सिद्धांत ने कहा नहीं कहा नहीं कुछ लोके लोक में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं दिखता लोके अविद्या देखते ना धर्म न कश्य उपकारों अपकारों वादा अविद्या के द्वारा आरोपित जो धर्म होगा उसके द्वारा किसी का उपकार भी नहीं होता अपकार भी नहीं होता अविद्या के द्वारा जो अध्यस्थ हुआ धर्म है आरोपित धर्म है उसके द्वारा उपकार भी नहीं होगा उस अधिष्ठान का जहां आरोपित किया जा रहा है और उपकार भी नहीं होगा अवयोद्या के द्वारा आरोपित है रज्जु में सर्प का आरोप कर दिया तो क्या उसका उपकार होगा वो सर्प से बांधा जा सकता है क्या तो आरोपित सर्प से नहीं अपकार भी नहीं होगा हानि भी नहीं होगी कोई लाभ भी नहीं हानि ये कहा थाो पुरुष निश्चय वत्मो देहादि देहादि आत्म निश्चय से अध्यस्तता पूर्व पक्ष फिर आता है यहाँ पूर्व पक्ष बोलते में जैसे पुरुषत्व तो निश्चय है वहां दोनों ज्ञ कोटि है दोनों ज्ञ है ज्ञाता के द्वारा आरोपित तो होता है थाणुत्व तो और पुरुषत्व का आरोप एक दूसरे में आरोप किया जाता है किंतु यहाँ पर देहाधर्म जो है वो आत्मा का नहीं करना ठीक नहीं है यहां तो दो मान ज्ञाता और ज्ञ का अध्यात्त है यहाँ धन जो कहा था पूर्व पृष्ठ कहा था पंद्रह कहा था अज्ञान से आत्म देहादी आत्मय आत्मा में जो है देहादि होनी तो आत्म है आत्मा में ही आत्मा हूं करके शरीर को लेकर चल रहा है जो मनुष्य इत्यादि अध्यस्तः अध्यस्तता आयुक्तम यह भी अध्यास है जैसे वो अध्यास है थाणु में पुरुष तो पुरुषत्व का अध्यास इस प्रकार पुरुषत् अध्यास है इस प्रकार आत्मा में देहादि का अध्यास ये कहना ठीक नहीं है यहां वहां अंतर है पूर्व पक्ष ने तो पहले कहा था वही बात दोबारा बोल रहा वो अयुक्तम दृष्टांत से ज्ञमा विषयत्वादगत है दृष्टांत दिया है कौन थाणु और का दृष्टांत दिया घटाया आत्मा और अनात्मा में दृष्टान जो गे माप दोनों गेह है वहां यहाँ एक ज्ञाता है सिद्धांत वैसा है समान है दृष्टान पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष इतर से इतर क्या है दृष्टान दिया था वहां गेह का विषय करा दोनों गय है और यहाँ दूसरा जो सिद्धांत में क्या है ज्ञर ज्ञाता का अध्यास है यहां ज्ञर ज्ञाता है आत्मा और अनात्मा तो इसलिए विषयत् ये उक्तम अनुवाद थी जो कहा था पूर्व पक्ष ने पहले उसे फिर अनुवाद करते हैं सिद्धांत उस बात को फिर अनुवाद करके लेते हैं पूर्व पक्ष के जो कथन था उसका सिद्धांत अनुवाद करके खंडन करेंगे ये तो उत्तम कहा था ये तो पूर्व पक्ष उक्तम पूर्व पक्ष ने जो कहा था पंद्रह पृष्ठ में कहा था पूर्व पृष्ठ में कहा था न समूह दृष्टांत थे समान दृष्टांत नहीं है सिद्धांत और दृष्टांत में समता नहीं है पूर्वादी ने कहा में तो दोनों ग्ञ हैं और सिद्धांत में ज्ञाता और ज्ञाय दो बने हुए यहाँ इसलिए यह तो आत्मधर्म ही है सुखादी बोला था पूर्व पक्ष ने तो यह तो उत्तम न समो दृष्टांति पूर्व पक्ष ने जो तो कहा था ये समान नहीं है दृष्टांत और सिद्धांत समान ने कहा तद अयुक्तम तद असत सिद्धांत बोलते वो ठीक नहीं है समान है माने दृष्टांत और सिद्धांत पूरे के पूरे समान हो तो फिर दृष्टान्त नहीं बनता कुछ अंशों को लेकर के दृष्टांत किया जाता है जैसे पर्वतों वन्यमान हेतु दिया धुमात दृष्टांत दिया किसको दिया जाता है महानस को ये धूमत महानस बनने जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है जैसे महानस तो क्या पर्वत में महानस है क्या चूल्हा है नहीं है दृष्टान्त है और सिद्धांत वो पर्वत में घटाना है अग्नि की सिद्धि कहां है पर्वत में दृष्टांत किस दिया चूल्हे को तो समान समता है क्या क्षमता नहीं इतना जरूरी है जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है इतना ज्ञान होता है देखा है वहां तो यहां भी अग्नि है ये ज्ञान प्राप्त करना है ठीक इसी प्रकार कुछ अंश को लेकर के दृष्टांत सिद्धांत मिलाया जाता है अविद्या कल्पित है तो दोनों में सिद्धांत ही बोलते हैं चाहे था पुरुष में हो चाहे आत्मा अनात्मा में हो अविद्या समान है अविद्या के कारण ही है अध्यास होना यह समान है यह सिद्धांत बोलते हैं न दृष्टांत बोला था उसके उत्तर दे सिद्धांत दादा सत ऐसा कहना ठीक नहीं पूरे का समान दृष्टांत नहीं कहना समूह नहीं क्यों प्रथम पूर्वाधि क्यों नहीं समा मैं ऐसा पूछ रहा हूं अविद्याध्यास मा, मात्र अभी दृष्टान्त अष्टांत क्यों साधर्म दोनों में साधर में दिखाई जाता है क्या अविद्या क्या द्वारा अध्यास मात्र ही में दिखाई जाता है वहाँ जैसा धर्म है यहाँ भी वैसे धर्म है वहाँ भी अध्याश अविद्या से अध्यास आरोप है यहाँ भी अविद्या से आरोप है मैं थानु पुरुष में भी अविद्या के अध्यास के द्वारा ही एक दूसरे का धर्म एक दूसरे में दिख रहे हैं वहाँ ठीक इस प्रकार यहाँ भी माने शरीर का धर्म आत्मा में दिख रहा है अविद्या के कारण है अध्यास के कारण है आरोपित है समान है ही है ये सिद्धांत होगा अविद्या अध्यास मात्र भी दृष्टान्त राष्ट्रांतिक होगर्भव विवेक्षित है अविद्या के द्वारा अध्यास आरोप पर मात्र ही दृष्टांत था पुरुष दृष्टान्त दिया हुआ है और राष्ट्रांतिक सिद्धांत है माने आत्मा और शरीर अध्यास है यहाँ पर माना अनात्मा में आत्मबुद्धि होना जैसे थााणु में पुरुष बुद्धि होना वैसे माने यहाँ पर मैं मनुष्यों को कहना साधारण साधारण विपक्षित है समान होने पर तो दृष्टांत ही नहीं बनेगा वो तो, तो पक्ष ही बन जाएगा ये तो दृष्टान्त सिद्धांत दोनों समान हो तो स्थिति तो पर पक्ष ही हो जाएगा दृष्टांत मिलेगा ही नहीं बोलना उस अंश को लेकर के दृष्टांत दिया जाता है तो अविद्या अध्यास विद्या के द्वारा आरोपित दोनों में समता है जैसे वहां था पुस्तो बुद्धि आरोपित है इसी प्रकार यहां भी आत्मा में मनुष्य बुद्धि शरीर बुद्धि अध्यास है आरोपित है तो दोनों में है ही कहा त्यारित ही अध्यास मात्र दोनों आरोपित अंश दोनों में है उसका व्यविचार नहीं होता कहीं भी समान है दृष्टांत तत्व अविद्या आरोपित्व है, तो है अविद्या के द्वारा साणु पुरुष में भी है आत्मा अनात्मा में भी है समान है उसका व्यविचार नहीं होता कहा पूर्व पक्ष ने नहीं यह तो ज्ञातरी कहा ज्ञाता में विचार हो जाता कहा था क्यों वहां तो दोनों के दोनों ग्य कोटि है और यहाँ एक ज्ञाता है माने दोनों में और यहाँ एक ज्ञाता है ज्ञाता में विचार करता है माने क्या विचार अध्यास का विचार यहाँ तो सत्य है शरीर धर्मात्मा में ज्ञाता विचार करता है कहा था पुरुष के लिए मन्य से ये तो ज्ञात ही व्यविचरित मन से ज्ञाता विचार करता है अध्यास का व्यविचार होता है आरोप नहीं होता ज्ञाता में ऐसा कहां मानते हो भी अनेक तुम दर्शित उसके भी हमने व्यवचार दिखा दिया जरा जरावृत्ति में दिखा दिया जरा जरावृत्ति आत्मा में भाजते हैं ज्ञाता में भाजते हैं कोई ही मानता है क्या कोई भी आत्मा नहीं मानता आत्माधर्म नहीं मानता जरा मृत्यु में दिखा दिया विचार हमने कहा दृष्टान उसी को बनाया था सिद्धांत ने सुखादि न बहुत जरा मृत्युवत इत्यादि कहा था अध्यय विद्या आरोपित हेतु था जन्म मृत्यु वत जन्म मृत्यु आदि कोई भी वैदिक शरीर का धर्म मानता है धर्म नहीं मानता ठीक इस प्रकार शरीर के धर्म जो अन्य है सुख दुख दुखादि वो भी आत्मधर्म नहीं है कोई हमने विचार यहां दिखा दिया था ज्ञात हमें विचार करता आरोप नहीं होता का आरोप हो जाता है किसका जरा मृत्यु का आरोप होता है ठीक इस प्रकार सुख दुखादि का आरोप है इसे दादी का करना है जलादि भी बोल दिया अविद्यावतपात पूर्वक पूर्व पक्ष कहता अविद्यावतवात क्षेत्र के संसारी तो विजय न अविद्यावान है अज्ञानी है ये क्षेत्र ज्ञान अविद्यावत्वात वाला होने से अज्ञानी होने से क्या होगा तो संसारी है जो अज्ञानी होगा संसारी क्षेत्र के संसारी जो अविद्यावत्वात क्षेत्र ज्ञा संसारी अविद्यावतवात अविद्यावान अविद्या वाला है ये क्षेत्र के संसारी है पूर्वधि पूर्व पक्ष ऐसे बोले जैसे था नरे अविद्यातामसत्वात्थ अविद्या का दो स्वरूप कार्य अविद्या और कारण अविद्या कार्य अविद्या को लेकर तुला अविद्या को लेकर के भाई बोलते हैं तमोगुण का कार्य है अविद्या जैसे तम अधेरे को तम कहते हैं तम है बोलते हैं आच्छादक होता है वो अधेरा ढक देता है जो वस्तु ढकता तो है वस्तु तो को देखने देता इसी प्रकार अविद्या भी वस्तु को ढकने वाली है जो वस्तु उसको तो छिपा देना रूपांतर दिखाना अविद्या का काम होता है तो संसारित तो है आत्मा में कहा था अविद्यावत्वाद क्षेत्र के संसारितों से पूर्व पक्ष कहा था अविद्यावान होने से अज्ञानी होने से अविद्या वाला होने से आत्मा ही संसारी है यही धर्म है अविद्यावत तो धर्म है आत्मा में इसे संसारी है पूर्वाधिकार सिद्ध न ऐसी बात नहीं है अविद्यामसत्वाद का है अविद्या तमुगुण का कार्य है ये तुला विद्या तमुगुण अच्छा जैसे अधेरा होता है वस्तु ढकने वाला इस प्रकार तामो भी आच्छादक है।, है, है, है, है, अच्छा है।, है तामस होता ही प्रत्यय है तामस से वृत्ति है एक अविद्या आवरणात्मकत्वाद की आवरण स्वरूप है वो ढकने का स्वरूप है वस्तु का आच्छादन करना है इसलिए तामस प्रत्यय है तामस ज्ञान है वो तामस वृत्ति है वो अविद्या मैंने कार्य अविद्या जिसको बोलते हैं तारण विद्या के बाद अलग है विपरीत ग्रह का दो तीन प्रकार का स्वरूप होगा कार्य विद्या का एक तो विपरीत का ग्रहण करना अन्य को अन्य मानना तुला विद्या का काम यह होता है कार्य विद्या अन्य को अन्य मानना विपरीत ग्रहण करना जैसे थावाणु को पुरुष मानना पुरुष को थाणु मानना शरीर को आत्मा मानना इत्यादि अन्य को अन्य मानना यह स्वरूप होता है दूसरा संशय उपस्थापक अथवा यह है कि वह संशय प्राप्त कराने वाला होता है अविद्या, कार्य अविद्या ऐसा। अथवा अग्रहणात्मक अथवा जो वस्तु है उसका जानना ही नहीं ढक के छोड़ देना, देनाधन करके छोड़ देना विक्षेप काम नहीं करना का केवल आवरण शक्ति काम कर देना अग्रहणात्मक हो जाना ग्रहण नहीं होना वस्तु है ज्ञान नहीं होना उसका ये तीन प्रकार का स्वरूप है तुला विद्या के विपरीत ग्राहक संशय उपस्थापक अग्रहणात्मक तीन स्वरूप है तीनों में से कोई एक उसका स्वरूप होता तामस वृत्ति का स्वरूप यही होता है तो अविद्या तमोगुण है तमोगुण का कार्य है तुला विद्या तो तमोगुण का कार्य होने से तीन स्वरूप उसका दिखता है विपरीत ग्राहक होता है हो सकता है संक्षय उपस्थापक हो सकता है अथवा अग्रहात्मक हो सकता है विद्या तो यही हो सकती है विवेक प्रकाश भावे भावे तद अभावातः विवेक बे, ज्ञान रूपी प्रकाश जब उदय होगा उस काल में अभाव हो जाएगा विपरीत ग्रहण का भी अभाव हो जाएगा संशय का उपस्थापक भी नहीं होता अग्रहात्मक भी नहीं होता उसका अभाव हो जाता है जब तक विवेक रूपी ज्ञान पैदा नहीं होता, प्रकाश नहीं होगा तब तक ये तीन सौ रूप में काम करती है अविद्या विपरीत ग्राहक रूप से अथवा संशय उपस्थापक रूप से अथवा अग्राह रूप से काम करती है विवेक प्रकाश अभावे सत्य विवेक रूपी प्रकाश होने पर तद अभावत अविद्या अभावत अविद्या रहेगी नहीं बुझे क्षेत्र के मैं आत्मघर बढ़ाना संभव नहीं ये सिद्धांत बोल रहे हैं तामसे आवरणात्मके तिमिरादि दोषे सती अग्रहणादेर अविद्या उपलब्धि कहते हैं ये तीन प्रकार की अविद्या की उपलब्धि होती है कौन, कौन तीन प्रकार विपरीत ग्राहक ग्राहक अथवा संक्षय उपस्थापक अथवा अग्रहणात्मक तीन प्रकार की अविद्या वहां उपलब्धि देखी जाती कब कहते हैं तामसे आवरणात्मके तिमिराज दोषे तिमिर आदि दोष लग जाते हैं एक को दो दिखता है तिमिर रोग लगता लग, लग लग है आंख में एक तिमिर रोग लगता है लगभग एक वस्तु दो दो दिखेगा एक चंद्रमा होता है निर्विवाद है चंद्रमा दो कभी भी नहीं होती किंतु दो चंद्र चंद्रशेगा दो चंद्रमा है बोलेगा तिमिर रोग के कारण वो तो क्या है वह एक दोष लगा हुआ है तिमिर रोग तामस है तम गुण का कार्य वो ठीक कहा तामसे आवरत के दृष्टांत दे रहे अविद्या के स्वरूप बताने के लिए तामस है तो आवरणात्मक है तिमिराज दोष है तो तामस तमोगुण से जन्य है तामस है आवरणात्मक जो आवरण तो से वस्तु तो आच्छादन कर देना वस्तु तो को ढक देना एक को दो दिखाना तो तिमिराज दोष है तिमिराज दोष होने पर सत्य ऐसा होने पर अग्रणादे जो अग्रणादि तीन है ना ये उसका स्वरूप अविद्या का स्वरूप अग्रह अग्रहण हो अथवा संशय उपस्थापक हो अथवा विपरीत ग्राहक हो अग्रणाधेय विद्या अविद्या उपलब्धि तीन प्रकार की अविद्या की उपलब्धि होती है हो। वहाँ ग्रहण नहीं होगा या तो वस्तु का ग्रहण ही होगा तिमिराज दोष लगने पर वस्तु का ग्रहण ही नहीं होगा अथवा संशय उपस्थाप कर यह है कि वह संशय कर देगा उपस्थापन कर देगा अथवा अग्रहण होगा अथवा विपरीत ग्रहण होगा उसका कुछ समझेगा तिमिरा रोग लगने पर आंकड़ा होने पर ऐसा होता है कि तामस होता है तामस वृत्ति है तमुगुण का कार्य है अविद्या तुला विद्या यही है का कार्य है सतगुण तो रजुगुण तीनों गुणात्म गुण गुण गुण का आवित है मोला बोलावित्या उसके एक तमगुण के का कार्य होते है, तुला चुलावित्या वस्तु तो को ढकना ढक दग देना संशय उपसापन करना उपस्थित करना अथवा ग्रहणी ही नहीं होना क्या है क्या है पता ही नहीं लग रहा तीन में से कोई एक दोष आ जाता है ऐसा कहासारी बन जाते हैं तो।, तो उसका आदि में मतलब होगा संसारी बनेगा किंतु आत्मा में कोई नहीं यही बोलना चाहते हैं यही कहना चाहते हैं बैषम दोष आई थे इससे सिद्धांत जो विषमता कहा था पूर्वादि ने थाणु पुरुष और आत्मा अनात्मा में भी विषमता है बोला था उसको दोषित करते हैं सिद्धांत विषमता नहीं है अविद्या कल्पित तत्व सागर में है और अविद्या आरोपित तत्व तो दोनों में है थाणु पुरुष में भी है शरीर और आत्मा में भी है आरोपित है शरीर का आत्मा में आरोप करता है मनुष्य वो बोलता है समान है ये कहना है तद असत सिद्धांत कहा था तरीके न साधर्म पृथ्छी पूर्वादि पूछता क्या साधर्म है दोनों में किसमता किसी आती दोनों में क्या धर्म है वह दोनों में आने वाले मानी अवित अध्यक्ष है ऐसे सिद्धांत बोले क्या आरोप है अद्वितया के द्वारा आरोपित दोनों में ताई चाहे था गये दोनों गये वहा, तो तो है वहां यहाँ ज्ञाता और ग्य है अद्विता से आरोपित हो दोनों में है सिद्धांत बोल अभिष्टम साधर्म दर्शक कहना इष्टा है बोलना इष्टा है सिद्धांत को जो साधर्म है था में और आत्मा अनात्मा में वहा सिांत आत्मात्मा है और सिद्धांत आत्मा है। तो अविद्या तो ता के द्वारा वो वो जो अध्यास मात्र है आरोप मात्र है दृष्टान्त था और सिद्धांत है यहां दार्ष्टांतिक है आत्मा और अनात्मा वो सागर में अविद्या के द्वारा आरोपी तत्व समान है नहीं तत् तस् उभयत्र अनुगति महा अध्यास मात्र जो है ना अध्यास मात्र से अविद्यात जो अध्यास है वो दोनों में अनुगत है अनुगति है अनुगम दोनों में वहां भी है यहां भी है थाणु पुरुष में भी है आत्मा अनात्मा है एक नव्य विचारित कहा था उस अविचार दोनों जगह में नहीं है दोनों में है वो एक जगह हो एक जगह नहीं हो ऐसा नहीं है अविद्या के द्वारा आरोपित तो दोनों में है ज्ञानतरे ज्ञाय गया से आरोप निर्मात ज्ञातरी न आरोप असंज्ञा पूर्वादि का संगा ये विशेष है कि दोनों ज्ञेय में तो एक दूसरे का धर्म आरोप होता है थांडू पुरुष में हो जाता है थांडु को पुरुष समझता है पुरुष को था समझता है अज्ञान से वहां तो आरोप हो जाता है किंतु यहाँ तो और ज्ञाता में है यहां। आत्मा और अनात्मा में तो और ज्ञाता आत्मा ज्ञाता है अनात्मा ज्ञा है ज्ञा ज्ञ और ज्ञाता का है यह संबंध होने से आरोपित नहीं हो सकता है पूर्व आदि का कहना है या सत्य है आत्मघर्मा यह सुख तो कहा पूर्व पक्ष का कहना है तो प्रश्न कर उत्तर देते हैं यत्तु कहा था यत्तु इत्यादि कहा था ये कहा हुआ था यत्तु ज्ञातरी बेविचरित इतमानी से अविद्याकृतत्व का विचार होता है ज्ञाता सत्य है बोला था पूर्व तो ने मानते हो ऐसा अनेक आंतिकों दर्शिता हूं उसको भी हमने अनेक आंतिकों ने व्यविचार दिखाया कहा दिखाया ज्ञाता में भी व्यविचार होता देखा है कहा दे? देखा है जरा मृत्यु में देखा है अध्यास होता है व्यविचार का अभाव देखा जरा मृत्यु ज्ञाता में दिखता है मैं मरने वाला हूं सब मानता है अध्यास है वहां नायब नियम ज्ञातरी जरादि आरोप से उपतत्व ये नियम नहीं है कि ज्ञान और ज्ञाता का जो अध्यास होता है वहां पर आरोप नहीं मान सकते ऐसा नहीं कह सकते क्यों तो हमने जरा मृत्यु में दिखा दिया जरा मृत्यु अतिविज्ञाता का धर्म नहीं है सभी वादी मानते हैं वैदिक जितने पे मानते हैं फिर भी आरोप तो होता ही है बुढ़ा हो गया वो मानता ही है मरने वाला वो मानता है तादा पर कर जाता है तस्यापी इत्यादि कहा था तस्यापी इत्यादि सब कहा था कश्यापी अनेक आंधी जरा तो कहा था ज्ञे अध है एक गय का दूसरे ग्यय में अध्यास होता है ज्ञाता और ग्यय में नहीं होता ये पूर्व पक्ष ये हट कर रहा है वो नियम का व्यविचार हमने दिखाया ज्ञाता में भी ज्ञान का अध्यास हो जाता है अनात्मा धर्म आत्मा में दिखता है कहा दिखता है जरा मृत्यु अनात्मा धर्म है आत्मा में दिखता है भाजता है यही नियम को खंडन किया है तो ज्ञातरी न आरोप विचार संघ ज्ञाता में आरोप के व्यविचार होता है वास्तविक है पाना, सुख दुखादिस्तु मानना ये शंका नहीं करनी चाहिए सिद्धांत कहा आत्मनि अविद्या से तथा अविद्या स्वाभाविकत्वाद तद अधीनम संसारित तथा स्या यदि शंका थे पूर्ववादि बोलता है यदि आत्मा में अविद्या का अध्यास मानने पर आत्मा में भी अध्यास होता है दो, दो ग्यय में तो अध्यास होता ही है एक दूसरे में तो आत्मा में भी ज्ञाय का यदि अध्यास होता हो पुरवादी का कहना आत्मा ये अविद्याज है आत्मा में भी अविद्या के अध्याय आरोप मानने पर तत्र अविद्या या वास्तविक फिर आत्मा में क्या होगा अविद्या तो वास्तविक हो जाएगा आत्मधर्म हो जाएगा वो अधीनम अधिनम संसारित्व फिर अविद्या के अधीन संसारित्व तो में आ जाएगा अविद्या को यदि आत्मा में आरोप करेंगे तो अविद्या आत्मधर्म में मानना पड़ेगा वहां आत्मधर्म से उसमें तो संसारित्व है वो संसारित्व आत्मा में हुआ वास्तविक हो जाएगा अभी तथा इति सार ऐसे हो जाएगा आत्मा संसारी हो जाएगा यदि तो अज्ञानवान अज्ञान मानेंगे आत्मात् तो। पूर्वाधिक का कहना तो तो तो तो है किसान गा अविद्यावत्वात ये पूर्वादि नहीं पता था अविद्यावत्वा क्षेत्र के संसारी तुम अविद्यावान होने से क्षेत्र के संसारी सिद्ध होगा संसारी है सुख दुखादि का भोक्ता है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें है अविद्यावान होने से अविद्याधर्म है उसमें ऐसे पूर्वादि का कहना है चेत ऐसा बोले तो न करके सिद्धांत बोलेंगे का अविद्या सिद्धांत क्या है वो अविद्या का अविद्या अविद्या क्या है किसको अविद्या मानते हो तो सिद्धांत पूछेगा का अविद्या कौन है विपरीत ग्रहादिर्वा अनादिर अनिर्वाच्य अज्ञान बा विपरीत ग्रहादि अविद्या है जो तीन कोटि में दिखाया भाष्य में विपरीत ग्राह का संशय उपस्थापक अग्रहणात्मक यह स्वरूप वाला अविद्या है अथवा अनादि अनिर्वाच्य अविद्या है मान मूला ज्ञान है कि तुला ज्ञान किसको अविद्या शब्द से बोल, तो बोल रहे हो अविद्या अविद्याद करके बोल रहे हो अविद्या होने से क्षेत्र के संसारी का कह रहे हो तो अविद्या क्या है मूला विद्या है कि तुला विद्या है का विद्या सिद्धांत पुष्प क्या कौन है अविद्या विपरीत ग्रह विपरीत ग्रहादि तीन है विपरीत ग्रह ग्रहण करने वाला अथवा संघ से उपस्थिति करने वाला अथवा अग्रहणात्मक अग्रहण ग्रहण ही नहीं होना साधन करके छोड़ देने वाला तीन में से क्या है अथवा अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान अनादि अनिर्वाचनीय जो अज्ञान है वो है अविद्या दो में से कौन है तोला विद्या को अविद्या मान रहे हो बोला विद्या को बोल रहे नाद्य कहते हैं इसको अविद्या नहीं मानते किसको आत्मा में अध्यास में तुला विद्यादि नहीं कहते हैं ना नाद्य विपरीत ग्रहादेशम शब्द तह अनिर्वाच्य अज्ञान कार्य होता विपरीत ग्रह तम शब्द से कहा तामस बोला हुआ है वो तो तम शब्द से कहा गया क्या है विपरीत ग्रहशब्दनादि अनिर्वाच्य कार्य तो अनिर्वाच्य कार्य तो अनादिवार्य उसका कार्यकोटी में आते हैं तुलाविद्य किस में आते हैं जो विपरीत ग्रह हो अथवा संशय उपस्था उपस्थिति करने वाला हो अथवा ग्रहात्मक हो वो तो अविद्या के कार्य में है बुला विद्य के कार्य है तम गुण का कार्य है अविद्या का तीन तीन मिलकर करके तो अविद्या कहा जाता है सदुगुण रजुगुण तमुगुण उनमें से तमुण का कार्य ये होता है आच्छादक स्वभाव है वो वस्तु ढकना तो धर्म तो होगा तो, तो अविद्या का धर्म हो जाएगा अविद्या का कार्य सिद्ध होना है अग्रणात्मक आदि जो है इसलिए अविद्या का धर्म होगा आत्मधर्म नहीं हो सकता यदि तुला विद्या को अविद्यावत तो बोलना हो तो अविद्यावत तो है ही नहीं वो अविद्या आत्मा में है ही नहीं वो तो अविद्या का धर्म है वो अविद्या का कार्य है अविद्या का धर्म है वो तुला विद्या ये सिद्धांत कहा न कहा था सिद्धांत ने न अविद्याम सत्ता देखो अविद्या तमोगुण रूपा है ये जो तुला विद्या है तमोगुण का कार्य में है अविद्या के जो तीन अंश है सदगुण रजगुण तमुगुण उनमें से तमोगुण का कार्य है यह का ढगना यह तो तीन स्वरूप होता है उस काल में विपरीत ग्रहण कराता है या संशय उपस्थित कराने वाला होता है अथवा अग्रहात्मक होता है ये सिद्धांत तदेव अच्छा तदेव प्रवर्मसोही इत्यादिवास में कहा वही तुला विद्या के विस्तार करता है तामसोही प्रत्यय मानी वृत्ति है एक तम तमो तमगुण के वृत्ति है तमगुण स्वरूप वृत्ति है ये तीन प्रकार होना आवरणात्मकवाद जैसे तो आच्छादक होता है तम अधेरा इसी प्रकार के भी आच्छादक है आवरणात्वरूप होने से अविद्या तुला विद्या तो अविद्या यही है कथा विपरीत ग्राहकों संशय उपस्थापक अथवा ग्राह तो तीन स्वरूप में एक स्वरूप होगा विवेक प्रत्यय विवेक प्रकाश अभावे तो अभाव विवेक रूपी जो प्रकाश उदय होने पर उसका अभाव हो जाएगा ज्ञान रूपी प्रकाश उदय होने पर उसका अभाव हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है ठीक इस प्रकार जो अभाव रूप है अंधकार रूप है तमुगुण का कार्य है वो इसलिए विवेक रूपी ज्ञान जो पैदा होगा तो अभाव हो जाएगा इसका आत्मधर्म हो नहीं पाएगा जब ज्ञान उदय होगा उस काल में है ही नहीं हो अवित्या आत्मधर्म नहीं तो हो सकता वो तो अवित् कई धर्म होगा ये कहना है उसका कार्य ये कहता आवरणात्मकत्व वस्तु नहीं सम्यक प्रकाश से प्रतिबंधकत्व वस्तु में जो है ना आवरणात्मकत्व तो क्या है जो ढकना। सम्यक प्रकाश का प्रतिबंधक होता है सम्यक ज्ञान होने नहीं देता <स्थ étaं> जो वस्तु आच्छादित हो जाता है यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता विवरीत ग्रहण हो जाता हो अथवा संक्षय उपस्थापक होता हो या अग्रणात्मक हो जाता हो। वो यथार्थ ज्ञान होने का प्रतिबंधक होता है वो आवरण स्वरूप होने पर कहा विपरीत ग्रह आदिर अविद्या कार्यत्म विपरीत ग्रह आदि जो तीन अंश है वो अविद्या का कार्य है बोला अविद्या का कार्य को तमगुण के कार्य है तमगुण अंश कार्य है इसलिए कार्य कार्यत्म विद्या अपोहित्व न साधित ज्ञान के द्वारा नाश हो अभाव हो जाता है जैसे प्रकाश के उदय होने पर अगरा भाग जाता है नष्ट हो जाता है इस प्रकार ऐसा है हाँ वो रह नहीं पाएगा वो विवेक प्रकाश भावित अभित्याय अभा रहती है न कारण विद्या अनादि अनिर्वाच्य तो जो विद्या है कारण विद्या अनादि जो अनिर्वाच्य है अनादि है नदिर से अनादि अनादि है और अनिर्वाच्य है निर्वतन कर सत्य न असत्य सदस्य उभय रूपे न निर्वतन करना संभव नहीं उसका ऐसा है वो तो अनिर्वाच्य आत्मधर्म वो भी आत्मधर्म नहीं हो सकता तुला विद्या आत्मधर्म से होता है खंडन हो गया क्या है अविद्या तुला विद्या है कि मूला विद्या है तुला विद्या का खंडन के बाद मूला विद्या के खंडन करने जा रहे हैं द्वितीय पक्ष है ये ना तो कारण अविद्या कारण जो अविद्या है अनाधिक अनिर्वाच्य आत्मधर्म ये भी आत्मधर्म ऐसी आती थी उत्तम ये भी आत्मधर्म मान ठीक नहीं इसको भी अनिर्वाच्यवाद तस् तदर्मत्व दुर्व तय जो अनिर्वचनीय है तो उसका धर्म कहना तो और कहा बाहर की बात रही दूर की बात है जब वही सिद्ध नहीं हो पाया उसमें धर्म कहाँ से सिद्ध करोगे आप अनादि अनिर्वचनीय है निर्वचन होना संभव नहीं उसी का फिर उसका धर्म कैसे होगा वो धर्म होना संभव नहीं वो तो किसी का धर्म तस्य तस्य धर्म होने आत्मधर्म होना, होना संभव नहीं है क्यों उसे निर्वचन नहीं हो धर्म का भाई निरूपण हो तो धर्म में ले जाए उसको धर्म ही सिद्ध नहीं हो रहा है ठीक है अनिर्वाच्यवादे व तस्या मानव जो अविद्या है अनादि अनिर्वाच्य अविद्या है तद धर्मत्व आत्मधर्मत्व सिद्धत्व तो जो उसी का निर्वचन नहीं हो पाता आत्मधर्म कहां से बनना उसने बनने सकती ये कहा किंतु विपरीत ग्रहादेर अनुवित्रे का अध्ययन विपरीत ग्रहादि जो तीन अंश है ना कार्य अविद्या की विपरीत ग्रह हो संक्ष उपस्थापक हो अग्रहण हो तो विपरीत गृह देर अन्य के अभ्याम जो अनुय वितरय लगा करके जब तक प्रकाश नहीं है ज्ञान रूपी प्रकाश उदय नहीं होता तब तक इनका सत्व दिखता है और जब तक ज्ञान रूपी सत्व उदय हो गया इनका सत्व अभाव हो जाता है अन्य वितरिक तत्सत्व तो तत्सत्व तो तत्वा तो माने ज्ञान का अभाव होने पर इनकी सिद्धि है और होने पर इनकी असिधि अभाव हो जाना ये अनु वितरक लगा विपरीत ग्रहाधेर अन्य विद्रय के दोषजन्य अवगि जन्य है विपरीत ग्रहाधिर जो दोष के कारण है कोई कोई दोष है दोष के कारण होता है तस्या तस्तर्म से दुर्भत कहते हैं कि विपरीत ग्रहाधेर अन्य विद्रेय दोषजन्य भी तो ना आत्मधर्मता जो जन्य होते हैं दोष धर्म दोषजन्य जो होता है धर्म आत्मा का नहीं होता विवृत ग्रह दोष दोषजन्य है कि ना कोई कोई न कोई दोष है दोष के कारण हुआ है तो आत्मधर्म नहीं हो सकता विवृत ग्रहा जी ये कहना है, है। तामसेत इत्यादि कहा था तामसे आपके ताम तिमिर दोष है दोष दोषे जब दृष्टांत दिया जाइए तिमिरारी रोग लग जाते हैं रोग दोष है वो लगने पर एक वस्तु दो दिखना अथवा ग्रहण नहीं होना कई दोष आ जाता है दोष के कारण से वस्तु का ग्रहण न होना हो संशय उपस्थिति होना हो या ग्रहणी नहीं होना विपरीत ग्रहण होना ऐसी स्थिति आ जाती है ठीक है इस प्रकार यहाँ भी ऐसे होता है अविद्या रूपी दोष के कारण अनात्म धर्म आत्मा में दिखने लग जाता है विद्या प्रकाश प्रतिबंधक तम शब्द से कहा गया तामस काम शब्द का तो से कहा गया जो अज्ञान से उत्पन्न वस्तु प्रकाश का प्रतिबंधक वस्तु के जो प्रकाश होने नहीं दे रहा है अग्रह आदि जो है तुला विद्या तिमिर काचा दोष जो तिमिर रोग काचार्य दोष है काच का दोष ऐसा दोष जैसे काज कामल आदि दोष होने पर क्या आ जाता है सुक्ति को चांदी मानने लग जाता है ऐसा दोष तीव्र दोष होने पर दो एक को दो दिखने लग जाता है ठीक इसका यह भी उसी प्रकार है दोष है तस्मिन सती वो दोष के होने पर अज्ञानम मिथ्याधि अज्ञान हो जाता है मिथ्या ज्ञान पैसा हो जाता है दोष आने पर लोग पर ऐसा देखा गया है संशय संशय क्या है और मिथ्याधि भी होना है विपरीत ज्ञान होना अथवा मिथ्या ज्ञान होना अथवा संशय होना उपलब्धा तीनों की तीनों उपलब्धि होती है दोष आने पर जब दोष आ जाए तो कोई न कोई दोष आ जाए तो तीनों के तीनों उपलब्धि होते हैं ये तो विपरीत ज्ञान होगा या मिथ्या बुद्धि होगी मिथ्या ज्ञान अथवा संशय होना यह भी होगा अज्ञान होना जानना ही नहीं ये भी होगा तीन में से कोई ना कोई आएगा यहाँ उपलब्धा और सचि यदि दोष आदि के अभाव होने पर दोष नहीं है जहां में अप्रतीतर फिर ये तीनों प्रतीति नहीं होती है विपरीत ग्रह का प्रतीति भी नहीं है संशय भी नहीं संशय उपस्थित भी नहीं अग्रहण भी नहीं होता इसलिए अन्य वितरय का अभियान विपरीत ज्ञान आदि दोष आदि और दोषाधीनत्व अधिकवाद कहते हैं जो विपरीत ज्ञान आदि है ना जो भी तो विपरीत ज्ञान हो अथवा संशय हो अथवा संशय उपस्थापक हो या अज्ञान हो अग्रहण हो या तीनों के तीनों दोषाधीन है दोष के कारण है या अविद्या दोष के कारण ही हो जाते हैं विपरीत ग्रह हो जाता है अनात्मा में आत्मा समझता है विपरीत ग्रह रहा यहाँ न केवल आत्मधर्म था केवल आत्मधर्म नहीं है वो अविद्या आत्मधर्म आत्म नहीं है वो दोषादी के कारण उत्पन्न है सब ये इसलिए आत्मधर्म नहीं कहा केवल शुद्ध आत्मा का धर्म नहीं है ये कहा समय हो गया है थोड़ा ज्यादा ही हो गया नहीं रखते ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णा पूर्ण पूर्ण पूर्णमाशिष्य ओम शांति शांति